प्रश्नोत्तर दीप माला विविध जिज्ञासा भगवान कई बार मेरी गलती न होने पर भी लोग मुझे गलत समझते हैं ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए समाधान प्राणी अल्पज्ञ होता है दूसरे के मन की बात नहीं जानता इसलिए वह दूसरों के व्यवहार के विषय में अनुमान ही करता है अनुमान कभी सही हो सकता है तो कभी गलत भी व्यक्ति दूसरे के मन को तो समझ नहीं सकता इसलिए बहुत बार भ्रांति हो जाती है तुम्हें दो बातें समझाने समझनी चाहिए पहली यह कि यदि तुम्हारी गलती नहीं है तब भगवान तो ठीक ही समझेगा जगत चाहे कुछ भी समझे भगवान के सामने ठीक हो तो वस्तुतः तुम ठीक हो दूसरी बात यह है कि जगत का व्यवहार इस बात पर चलता है कि तुम प्रदर्शन कितना अच्छा कर सकते हो अपने व्यवहार को दूसरे के सामने कितना अच्छा दिखा सकते हो तुम कितना अच्छा दूसरे के सामने अपने को दिखाते हो इसकी परमर्श के लिए भले ही कोई ज़रूरत नहीं परंतु व्यवहार के लिए यह आवश्यक है तुम्हें यह सोचना चाहिए कि लोगों को हमारे विषय में गलत फहमी क्यों हो जाती है दूसरा व्यक्ति जैसा हमारा व्यवहार देखना चाहता है वैसा हम क्यों नहीं दिखा पाते इस दोष को दूर करने के लिए दो दृष्टियों से विचार करना चाहिए एक तो समझना चाहिए कि हम ईश्वर के सामने सच्चे हैं तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है दूसरा व्यवहार हम जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे उतना अधिक हमारा प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा व्यवहारिक व्यक्ति को थोड़ा सा प्रदर्शन करना भी सीखना पड़ता है इन दोनों दृष्टियों को व्यवहारिक व्यक्ति को जान लेना चाहिए जिज्ञासा कई लोग भगवान की आज्ञा मानते हैं पर उनका आदर नहीं करते और कई लोग भगवान का आदर तो खूब करते हैं पर उनकी आज्ञा नहीं मानते ऐसा क्यों होता है और इनमें से कौन सी बात ठीक है समाधान ऐसा इसलिए होता है कि हर व्यक्ति में अपना अपना संस्कार रहता है कोई व्यक्ति रोज़ मंदिर जाता है फूल माला चढ़ाता है खूब पूजा करता है यज्ञ दान भी खूब करता है परंतु तो भगवान की आज्ञा शास्त्र है उसे नहीं मानता है शास्त्र कहता है झूठ नहीं बोलना पर झूठ तो बोलता ही रहता है ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ के द्वारा जगत को ही चाहता है जो जगत को ही चाहेगा वह शास्त्राज्ञा का पालन ठीक से नहीं कर पाएगा दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत पूजा पाठ तो नहीं करते परंतु शास्त्र के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं जिसे परमार्थ मार्ग पर चलना है वही ऐसा कर पाता है उसके जीवन में और कोई स्वार्थ नहीं है वह भगवान को ही चाहता है इसलिए उनके आज्ञा जो शास्त्र है उसके अनुसार ही चलता है ऐसा व्यक्ति ही भगवान को प्रिय होता है अपने पूज्य महाराज जी को एक बार पीठ में दर्द हो गया था उन्होंने सेवकों से कहा हमारी पीठ पर थोड़ा पांव से दबा दो तो सब बोले हम आपके ऊपर पाँव कैसे रख सकते हैं यह काम हमसे नहीं हो सकेगा इसी समय उज्जैन के एक शर्मा जी वहाँ थे जब महाराज ने उनसे कहा तो उन्होंने पीठ के को पाँव से दबा दिया तब महाराज जी ने कहा देखो तुमने तो हमारी पीठ पर लात रखी उससे हमारा दर्द ठीक हो गया जिनसे हमने पहले कहा था उन्होंने पीठ पर लात तो नहीं रखी पर हमारी जीव पर लात रख दी तात्पर्य यही है कि गुरु या भगवान की आज्ञा को मानना ही मुख्य है जिज्ञासा आधुनिक युग में भी आचार्य लोग ग्रंथों में कहे गए उन्हीं पुराने नियमों को बताते रहते हैं क्या समय के अनुसार उनमें कुछ बदलाव करना उचित नहीं है समाधान आपसे पूछा जाए कि नए नियम बनाने के लिए किसको नियुक्त किया जाए तो क्या आप बतला सकते हैं धर्म के विषय में जो भी नया नियम बनाएगा उसे सर्वप्रथम सर्वज्ञ होना अनिवार्य है अन्यथा संशय रहित होकर कैसे रहेगा कि इस कर्म का फल यह है तो उस कर्म का फल वह हमारे शास्त्र ऋषियों की हजारों वर्ष की तपस्या का अनुभव है या फिर स्वयं भगवान का आदेश इसलिए उनमें बदलाव करना बुद्धिमत्ता नहीं है जितना जो पालन कर सकता है उतना करे उसी में कल्याण है भगवान ने गीता में कहा है स्वल्पमप्यस्थ धर्म त्रायते महतो भयात स्वधर्म का थोड़ा सा पालन भी बड़े से बड़े भय से रक्षा करता है